श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय श्री रामकृष्ण देव के लिए समाधि में बाह्य ज्ञान का लोभ होना रोग नहीं था प्रमाण श्री रामकृष्ण देव तथा शिवनाथ संवाद साधारण ब्रह्म समाज के आचार्यों में से श्रद्धास्पद श्री शिवनाथ शास्त्री उस समय श्री रामकृष्ण देव की भाव समाधि को स्नायिक विकार जनित कोई विशेष रोग कहकर हम लोगों में से किसी किसी के समीप निर्देश किया करते थे एवं साथ ही साथ यह अभिमत भी प्रकट करते थे कि जिस तरह सामान्य लोग इस रोग से आक्रांत होकर संज्ञाहीन हो जाते हैं वैसे ही श्री राम देव भी हो जाते हैं क्रमशः यह बात श्री कृष्ण देव के कानों तक पहुँची बहुत दिन पहले से ही शास्त्री महोदय श्री राम कृष्णदेव के समीप बीच बीच में आते जाते रहते थे एक दिन जब वे दक्षिणेश्वर आए तब श्री रामकृष्ण देव उस बात की चर्चा करते हुए शास्त्री महोदय से बोले अच्छा शिवनाथ सुनते हैं तुम इस सब को रोग कहा करते हो और कहते हो कि मैं बेहोश हो जाता हूँ तुम लोग ईट काट मिट्टी रुपये पैसे आदि जड़ वस्तुओं में दिन रात चित्त संलग्न कर रख कर ठीक बने रहे और जिनकी चेतनता से यह संसार चैतन्यमय हुआ है उनका दिन रात चिंतन कर मैं अचेत हो गया तुम्हारी यह कैसी बुद्धि है शिवनाथ जी निरुतर रहे श्री रामकृष्ण देव हमारे समीप दिव्योन्माद ज्ञानोन्माद आदि शब्दों का प्रायः नित्य ही प्रयोग किया करते थे तथा मुक्त कंठ से सबसे कहा करते थे कि उनके जीवन में बारह वर्ष तक ईश्वरानुराग की एक प्रबल आंधी चलती रही वे कहते थे आंधी में धूल उड़ने से जैसे सब कुछ एकाकार दिखाई देता है यह आम का पेड़ है वह कटहल का यह पहचानने की बात तो क्या स्पष्ट प्रतीत तक नहीं होता है मेरी भी ठीक वैसी ही स्थिति हो गई थी अच्छा बुरा निंदा स्तुति शौच असोच आदि कुछ भी मैं समझ नहीं पाता था केवल एक ही चिंतन एक ही भाव कैसे उनकी प्राप्ति होगी मेरे हृदय में सदा सर्वदा यही जागरूक रहता था लोग कहते थे पागल हो गया है अस्तु अब इन चर्चाओं की आवश्यकता नहीं हम अपने पूर्व वृत्तांत का ही अनुसरण करते हैं श्री रामकृष्ण देव के समीप उस समय दक्षिणेश्वर में जो साधक पंडित आए थे भक्ति के प्राबल्य से उनमें से कुछ ने उनसे दीक्षा तथा सन्यास तक ग्रहण किया था पंडित नारायण शास्त्री उनमें से एक थे श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से हमने सुना है कि नारायण शास्त्री ने प्राचीन युग के निष्ठावान ब्रह्मचारियों की भांति गुरुगृह में रहकर लगातार 25 वर्ष पर्यंत स्वाध्याय एवं विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया था हमने सुना है कि षठ दर्शनों पर आधिपत्य प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा उनके हृदय में सदैव विद्यमान थी उत्तर पश्चिमांचल के वाराणसी आदि अनेक स्थानों में विभिन्न गुरुओं के यहाँ रहकर उन्होंने पांच दर्शनों को संपूर्ण रूप से आयत्त कर लिया था किंतु बंग देश में नवद्वीप के सुप्रसिद्ध न्यायिकों के अनुगत्य में न्याय दर्शन का अध्ययन किए बिना दर्शन में पूर्णाधिपत्य प्राप्त कर न्यायिक बनना असंभव है जानकर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित होने के लगभग आठ वर्ष पूर्व उनका बंगाल में आगमन हुआ था तथा सात वर्ष तक नवद्वीप में रहकर उन्होंने न्याय दर्शन का अध्ययन समाप्त किया था तदनंतर वे अपने देश को लौटने वाले थे फिर कभी बंग देश में आना संभव होगा या नहीं यह सोचकर ही संभवतः कलकत्ता तथा उसके समीपवर्ती दक्षिणेश्वर दर्शन के लिए वहाँ वे आए थे और इस प्रकार उनके श्री कृष्ण देव से भेंट हुई थी शास्त्री जी का पूर्व वृत्तांत बंग देश में न्यायशास्त्र का अध्ययन करने के लिए आने के पूर्व ही अपने देश में शास्त्री जी विद्वान माने जाते थे हमने श्री रामकृष्ण देव से ही सुना है कि किसी समय जयपुर महाराज ने शास्त्री जी का नाम सुनकर उन्हें सभा पंडित बनाने के लिए अधिक वेतन देने का निश्चय कर आदरपूर्वक उनको अपने यहाँ आमंत्रित किया था किंतु शास्त्री जी के भीतर ज्ञानार्जन की विशेष स्पृह थी में प्राप्त करने की थी। थी। था ऐसा हमारा अनुमान है नारायण शास्त्री साधारण पंडितों की तरह नहीं थे शास्त्र ज्ञान के साथ साथ उनके चित्त में धीरे धीरे वैराग्य का भी उदय हो रहा था इस बात को उन्होंने अच्छी तरह से हृदयंगम कर लिया था कि केवल अध्ययन से ही वेदांतादि शास्त्रों में किसी की व्यपत्ति नहीं हो सकती वह तो साधना की वस्तु है और इसलिए अध्ययन समाप्त करने के पूर्व से ही कभी कभी वे यह सोचा करते थे कि केवल अध्ययन के द्वारा उन्हें ठीक ठीक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है कुछ दिन साधनादि का अनुष्ठान कर शास्त्र में जो कुछ कहा है उसे प्रत्यक्ष करने का प्रयास करना भी आवश्यक है साथ ही किसी विषय पर प्रभुत्व प्राप्त करते समय उसे बीच में छोड़कर साधनादि में प्रवृत्त होने से दोनों ही ओर नष्ट हो जाते हैं इसलिए साधना में संलग्न होने की इच्छा को दबाकर वे पुनः अध्ययन में ही प्रवृत्त हो जाते थे अब उनकी दीर्घ की आकांक्षा पूर्ण हो चुकी थी षठ दर्शन में वे व्युत्पन्न हो चुके थे अब वे घर लौटना चाहते थे आगे क्या करना है घर पहुंचने के बाद देखा जाएगा इसी बीच श्री कृष्ण देव से उनकी भेंट हुई और उन्हें देखते ही न जाने क्यों वे उनकी ओर आकृष्ट हुए जैसा पहले ही कहा जा चुका है कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर में उस समय अतिथि फकीर साधु संयासी ब्राह्मण पंडितों आदि के रहने तथा भोजनादि की सुव्यवस्था थी शास्त्री जी एक ओर तो दूसरे प्रांत के ब्रह्मचारी ब्राह्मण थे साथ ही विद्वान पंडित भी थे अतः उनके लिए वहाँ पर इच्छा इच्छानुसार रहने की व्यवस्था होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है भोजनादि सभी बातों की व्यवस्था से युक्त इस प्रकार रमणीय स्थल पर ऐसे देवमानव का संग प्राप्त करना कम सौभाग्य की बात नहीं थी शास्त्री जी ने वहाँ पर दिन रहने के का निश्चय किया इसके अतिरिक्त और हो ही क्या सकता था क्योंकि देव के साथ उनका जियो जियो होने लगा त्यों त्यों उनके प्रति भक्ति प्रेम का उदय होकर उन्हें और भी विशेष रूप से देखने तथा जानने की इच्छा शास्त्री जी में प्रबल होने लगी श्री रामकृष्ण देव भी उन्नत हृदय शास्त्री जी को पाकर विशेष आनंदित हुए तथा बहुधा उनके साथ ईश्वरी चर्चा में समय बिताने लगे